भद्रं भद्रंग कर्णे शृणुया मेवा भद्रम पश्ये मजजार स्थरईरंगे सुुवा गुंस्य स्तनूमदी तंजदु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नहाने स्वस्ती नो बृहस्पतिर्द शाति शान्ति शान्ति ही शिशं श्यं केशवमं बातराजनम सूत्रभाष्य वंदे भगवरो मूर्तिभेद मूर्तिभागिने यो नमः ओम शांति शांति शांति अथर्वेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्न उपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद के तृतीय प्रकरण का विचार हो रहा है। इस प्रकरणस्थ तृतीय कंडिका की चर्चा कल हो गई है तृतीय कंडिका के माध्यम से आचार्य पिपलाद जी ने अश्वलायन कौशल्य के प्रश्नों में से दो प्रश्न का उत्तर दिया है छह प्रश्न हैं कि यह प्राण किससे उत्पन्न होता है पहला प्रश्न दूसरा है इस शरीर में किस निमित्त से आता है तीसरा है इस शरीर में अपने आप को विभक्त करके कैसे अवस्थित है और चौथा है, तीस, तीसरा ये हुआ चौथा हुआ केन उत्क्रामति उत्क्रामती किस कारण से उत्क्रमण करता है और कथम बाह्यम अभिधत्ते पांचवा प्रश्न है अध्यात्म अधिदेव तथा अधिभूत तो जगत को विधारित करके कैसे रखता है और अध्यात्म जगत का भी विधारक प्राण कैसे बनता है ये छठा प्रश्न उनमें से दो प्रश्नों का उत्तर हुआ पहला प्रश्न है कि कैसे किससे उत्पन्न होता है प्राण का कारण कौन है तो प्राण के कारण के रूप में बताया गया आत्मा को आत्म न एष प्राणो जायते इससे और वह प्राण है आ, परमा, जो प्राण उत्पन्न होता है वह प्राण पूर्व में बताया गया प्रजापतित्व अत्रित्व, वरिष्ठत्व गुण से युक्त प्राण और आत्मा पदार्थ है जो दिव्योमूर्त पुरुष और ये जायते प्राण इत्यादि मंत्रोक्त जो परमात्मा उसका परामर्शक आत्मा शब्द है इसलिए परमात्मा से प्राण की उत्पत्ति होती है परमा, और प्राण इनमें कार्यकारण भाव है यहां पर बताया गया और यह प्राण कार्य होने से वाचारंभण है इसे समझाने के लिए दृष्टांत है छाया का और द्वितीय प्रश्न का उत्तर देते हुए यह कहा गया कि इस शरीर में ये कैसे आता है जो प्रश्न था उसका उत्तर दिया कि मनोकृतेन न आयाती अस्विन शरीर तो मनोकृत शब्द से लेना है सकाम कर्मों को और निषिद्ध कर्मों को जो संकल्प तथा कामना पूर्वक किए जाने वाले कर्म हैं उन कर्म के कारण ही स्थूल शरीर में प्राणों का आना होता है प्राण से उपलक्षित तो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर में स्थूल शरीर है भोगायतन को तो क्यों आता है भोगायतन में तो भोग करने के लिए कर्म के फल का भोग करने के लिए और कौन से कर्मों का तो अपने द्वारा ही किए गए जो पूर्व में कर्म है तो निष्काम कर्मों का फल भी भोगने के लिए आना पड़ेगा तो कहा नहीं इसलिए मनोकृत ना तो मन शब्द मन का विकार विशेष जो संकल्प इच्छा है उसका परामर्श का इसलिए मन मनोकृत का अर्थ निकलेगा संकल्प तथा इच्छा पूर्वक किए गए कर्म वो होते सकाम कर्म उन्हीं का फल भोगने के लिए वे कर्म अपना फल भुगाने के लिए चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में से कोई न कोई शरीर दिलाते हैं इसलिए का मनोकृत आ जाती अश्विन शरीर इस प्रकार दो प्रश्नों का उत्तर हुआ अब तीसरा जो प्रश्न है था कि अपने आप को प्रविभक्त करके यह प्राण इस शरीर में कैसे अवस्थित रहता है इसका उत्तर देने के लिए चतुर्थकंडिका है चतुर्थकंडिका के अवतरण में टीकाकारी लिखते हैं आत्मा व प्रविभज्य उत्तर दृष्ट आह यथेति तो दृष्टान तो द्वारा तृतीय प्रश्न का उत्तर श्रुति भगवती आचार्य पिपलाजी के मुख से दे रही हैं तो चतुर्थ कंडिका का उच्चारण कर लें यथा अधिकृतान विनियुंते अधितिष्ठस्व इति एव यहां विुतावेष प्राण इतरान पृथ्क् पृथग एव सन्निधत्ते तो जैसे राजा अपने विस्तीर्ण भूभाग में अपने अधिकारियों को नियुक्त करता है और राज्य के इतने क्षेत्र पर सुशासन तुम्हें करना है इतने क्षेत्र पर तुम्हे करना है ऐसा जितने आवश्यक अधिकारी जितने क्षेत्र के लिए हो चाहिए उतने नियुक्त करता है और उन अधिकारियों के माध्यम से एक प्रकार से क्या कर लेता है कि तत्त तत संभागों का शासन स्वयं कर रहा है ये माना जाता है तो राजा के राजा अधिकारियों का विभाग करके उनको नियुक्त करता है कैसे नियुक्त करता है तो उसके लिए अभिनय करके श्रुति ने, कर ने बताया ग्रामान अधि तिष्ट स्वी इन गांवों की सुव्यवस्था आप देखो इन गांवों की सुव्यवस्था आप देखो ऐसा अधिकारियों को नियुक्त करता है राजा ये दृष्टांत तो हुआ ऐसे ही ये शरीर भी एक प्रकार से एक राष्ट्र के तरह राष्ट्र है इसके भी कई एक सम विभाग है और उन विभागों में यह मुख्य प्राण चक्षुरादि गौण प्राणों को और अपने जो अवांतर विभाग हैं, उनको नियुक्त करता है उन उन स्थानों में इस शरीर में जिसके लिए जीव का आना हुआ है कर्म कर्मफलोपभोग करने के लिए वह कर्म कर्मफलोपभोग सुव्यवस्थित हो सके उन उन माध्यमों से चक्षुरादि के माध्यमों से इसलिए चक्षुरादि गोलकों में चक्षुरादि इंद्रिय रूप गौण प्राणों को और अपने सम विभागों को स्थापित करता है नियुक्त करता है अलग अलग गोलकों में और ये अलग अलग गोलक एक प्रकार से शरीर के अलग अलग दृष्टांतगत ग्राम स्थानीय शास्य है इतने का शासन तुम्हे करना है इतने का तुम्हें करना है ऐसे रूप ग्रहण की सुव्यवस्था के लिए इस चर्म चक्ष गोलक में नेत्र इंद्रिय रूप गौन प्राण को नियुक्त करता है मुख्य प्राण और ऐसे अन्य अन्य इंद्रियों को अपने अपने गोलोकों में नियुक्त करता है। इसे दार्टान्त के रूप में बताया जा रहा है। एवं एवं प्राण इतरान प्राणान पृथक पृथक एवं सन्निधते तो एवं एवं दृष्टांत के अनुसार ही तो दृष्टांत में एक है राजा दूसरे हैं राजा के द्वारा नियुक्त होने वाले अधिकारी और तीसरे हैं जिन क्षेत्रों में नियुक्त किया जा रहा है वे क्षेत्र ग्रामादी ऐसे दारिष्टान्त में भी तीन हैं सम्राट स्थानीय है राजा स्थानीय है प्राण और अधिकारी स्थानीय हैं इतर प्राण शब्दित चक्षरादि गौण प्राण तथा मुख्य प्राण के जो अवांतर भेद है अपानादि वे और इनको पृथक पृथक एवि सन्निधत् तो ये सब प्राण ईतरान प्राणान पृथक पृथक एवं ते तो मुख्य प्राण चक्षुरादि तथा आपानादि को इस शरीर अंतर्गत उनके अपने अपने गोलक रूपी ग्रामों में वैसा ही नियुक्त करता है जैसा राजा अलग अलग ग्रामों में अलग अलग अधिकारियों को नियुक्त करता है तो इसी के साथ एक प्रकार से उत्तर हुआ तृतीय प्रश्न का इतर प्राण कहने से वो गौण प्राण भी आ गया और आत्म भेद भी आ गया आत्मान समविभज्य इस शरीर में कैसे अवस्थित रहता है ये प्रश्न था ना तो अपानादि के गोलकों में अपनादि को नियुक्त करके उन रूपों से रह रहा शरीर में अलग अलग गोलकों में तो भाष्य को देखिए यथा का अर्थ करते इन प्रकार लोके राजा सम्राट एवं अधिकृतान तो जैसे राजा ग्रामादि में अधिकृत अधिकारियों को नियुक्त करता है सुव्यवस्था के लिए तो कैसे नियुक्त करता है कथम तो उदाहरण बता कि एतान ग्रामान ये ग्रामान अधितिष्टस्व इति प्रकार हुआ स्थान अलग अलग विभक्त करके देता है अपने राज्य के ग्रामों को और इन इन ग्रामों की व्यवस्था आपको लगानी है करनी है ये बताता है ये तो दृष्टांत हुआ दार्टान्त में कहते हैं कि एवं एवं का दिया यथा दृष्टांत। तो जैसे दृष्टांत हैं इसी अनुसार का अनुसार दृष्टान में प्राण अर्थ हुआ मुख्य प्राण तो मुख्य प्राण इतरान प्राणान आत्म भेदाश्च पृथक पृथक एव यस्थान सन्निधत्ते विनियुक्ते तो अलग अलग नियुक्त करता है अपने अपने गोलकों में यथास्थान का अर्थ हुआ गोलकों के अनुसार तो इतरान प्राणान इस पर टीकाकार लिखते हैं कि इतरान इतरानी अनेक चक्षुरादी यथास्थान का करत अर्थ करते हैं अक्षादि गोलक स्थाने सन्निधत् का अर्थ कर दिया सन्निधापय सन्निधापये का अर्थ है नियुक्त करता है स्थापित करता है और भाष्य में आया कि इतरान प्राणान और वो इतर प्राण का अर्थ करते हुए बताया कि चक्षुरादीन आत्मभेदांश इतर प्राण है चक्षुरादी और आत्मभेद आत्मभेद में आत्मा शब्द का अर्थ है प्राण आत्मा शब्द का प्रयोग प्राण के लिए आया उस आत्मभेदान यानी प्राण भेदान प्राण के अपने जो अभांतर भेद हैं उनको भी यथास्थानम यानि उनके अपने अपने जो गोलक हैं चक्षुरादियों के तथा अपानादियों के उनमें स्थापित करता है तो आत्मभेदान मुख्य प्राणस्य वृत्ति भेदान, आत्मभेदान का अर्थ कर दिया मुख्य प्राण के जो वृत्ति भेद है प्राण अपान आदि। तो प्राणापान आदि और उनको कहा स्थापित करता है तो कहते पायुआ दू नियुक्त इत्यर्थ तो जो पायु उपस्थादि स्थान बताए जा रहे हैं अपानादि के उनमें नियुक्त करता है यह मुख्य प्राण अपने अपानादि भेदों को तो पंचम पंचमकंडिका से आगे हा एक वाक्य है बताया जाएगा ये जो प्राण के अवान्तर भेद हैं उनके गोलक गोलकों को बताया जाएगा जो चतुर्थकंडिका में नियोज्य के रूप में इतर प्राण शब्द से बताए गए चक्षरादि तथा प्राण के अवांतर भेद हैं उनमें से इतर शब्द से ग्राह्य इतर प्राण शब्द से ग्राह्य प्राण के जो अवांतर भेद है उन्हीं के स्थान बताए जा रहे हैं पंचम कंडिका ष्ठ कंडिका दिशे और चक्षुरादि के स्थान जो इतर प्राण शब्द से चक्षरादि भी ग्राह्य हैं उनके स्थानों को श्रुति में नहीं बताया जा रहा है हाँ वो बता रहा हूं उसी को बताने के लिए भूमिका कर रहा हूं तो चक्षरादि के स्थानों को मूल श्रुति में नहीं बताया जा रहा है पंचमादी कंडिकाओं से प्राण के जो अवांतर भेद हैं उन्हीं को मात्र उनके स्थानों को मात्र बताया जा रहा है ऐसा क्यों इतर प्राण शब्द से ग्राह्य चक्षरादि तथा अपानदि सभी के स्थानों को बताना चाहिए केवल अपनादि के स्थानों को ही क्यों बता रही है श्रुति ये जो प्रश्न होगा इसका उत्तर दिया जा रहा है टीका में इस वाक्य से अत्र अत्रुतिया नेत्रादी चक्षुरादि चक्षुरा स्थान तानि नोक्ता द्रष्टव्यम का अर्थ है समझना चाहिए इति इस बात को तो इस बात समझ है अध्यता कि यहां पंचमादि कंडिकाओं से श्रुति प्राण के अवंतर भेदों के ही गोलकों को बता रही है चक्षरादि के गोलकों को नहीं बता रही है क्योंकि जो चक्षरादि के गोलक है नेत्रादि इंद्रियों के गोलक हैं, चक्षुरादि वे स्पष्ट हैं और जो स्पष्ट हैं, बिना श्रुति के बताए ही समझ में आ सकता है उसे श्रुति को बताने की आवश्यकता नहीं है इस दृष्टि से यहाँ पर कहा कि नेत्रादी नाम चक्षरादि स्थाना नाम स्पष्टवात श्रुतिया अत्र नोकतानी तो चक्षुरादि स्थानी जो नेत्रादि इंद्रियों के गोलक हैं, चक्षुरादि उनको श्रुति के द्वारा नहीं बताया जा रहा है तो अब पंचम प्रश्न है ये पंचम कंडिका है इसका उच्चारण कर लें पायुपस्थे पानम चक्षुश्रोत्रे मुखनाशिकाभ्याण स्वयं प्रातिष्ठते मध्ये तु सन नयति तस्मा हूतमयती तस्ता भवन्ति तो जो पांच हैं प्राण के उनमें से तीन के यहां पर गोलक बताए जा रहे हैं दो के आगे वाली कंडिका से बताए जाएंगे तो पायु पायुपस्थे अपानम ऊपर से जोड़ देना आ, पूर्व या तो पूर्व से अनुवृत्ति ले आना सन्निधत् ये जो कहा था ना एवं एव एव एष प्राण इतरान प्राणान पृथक पृथक एव सन्निधत्ते यहां से ये प्राण और सन्निधत्ते इन दोनों को लाना सन्निधत्ते क्रियापद को भी और उसके कर्ता के रूप में येष प्राण इसको भी तो एष प्राण अपनम पायुपस्थे ओ स्वयं प्रातिष्ठते प्राण उसमें है स्वयं प्राणः प्रातिष्ठते उसका कर्ता तो प्राण है ये पायुपस्थे अपानम ए, एक वाक्य यहां पूरा हो रहा है। इसे पूरा करने के लिए एक क्रियापद और कर्ता के वाचक पद की जरूरत है इसलिए पूर्व वाक्य से ये शह प्राण पायुपस्थे अपानम सन्निधत् ऐसे दो तीन पदों को ला करके पूरा वाक्य बनेगा अर्थ निकलेगा ये मुख्य प्राण अपना जो एक अपान नाम का वृत्ति भेद है आत्म भेद है उसे इस शरीर में जो पायु और उपस्थ है उसमें स्थापित करता है सन्निधत् यानी सन्निधापयती विनिये ऐसे लगाना पायु उपस्थ में पान को नियुक्त करता है क्या कार्य करने के लिए तो छांदोग्य में जो कहा गया कि किन्न और पीत जल का हो जाता है पाचन क्रिया के माध्यम से त्रिवृतकरण त्रिधा तीन विभाग हो जाते हैं उसमें से जो स्थूल अन्न है उसे पुरुष कहा जाता है और स्थूल जो जल है पेय पदार्थ उससे बन जाता है मूत्र और यह प्राण का आपान नाम का जो भेद है वह पायु में रह करके पुरुष को नीचे के ओर ले जाता है निकासी का कार्य करता है जैसे नगरों में सीवेज की सुव्यवस्था करने के लिए एक अधिकारी होते हैं अभियंता अधिशासी अभियंता आदि अधि, और वो नगर के सीवेज की सारी सुविधा देखता है ना उनका अपना ऑफिस होता है गोलक, तो ऐसे प्राण का पायु और उपस्थ। ये गोलक है और जो ये पुरिश तथा मूत्र है शरीर में अनुचित जो कूड़ा कचरा उसे बाहर निकालने का कार्य ये करता है सिवेज लाइन की सुव्यवस्था देखता है प्राण प्राण का ये आत्मभेद अपान और उसका पायु पायुपस्थ ये कार्यालय है पायुपस्थे सप्तमी है समारोह समास है पायुश्च उपस्थ पायुपत तय समस्थम तस्मिन पायुपस्थे ऐसा विग्रह होगा और एस प्राण स्वयं ऐसे लगाना तो प्राण स्वयं चक्षु प्रातिष्ठते हा वो वो है वो कार्य करने के लिए जैसे अपान का कार्य है मूत्र और पुरुष को नीचे के ओर ले जाना ऐसे प्राण चक्षु और स्रोत्र में ये उसके गोलक है चक्षु स्त्रोत्र से चक्षु इंद्रिय और स्त्रोत्र इंद्रिय नहीं लेना अपितु चक्षु और स्त्रोत्र ये हैं नेत्र इंद्रिय तथा स्रोत्र इंद्रिय के गोलक और वहीं पर मुख्य प्राण का जो प्राण नामक एक वृत्ति भेद है वो भी रहता है उ, उ, उसका भी गोलक है ऑफिस है तो प्राण स्वयं चक्षु स्रोत्रे प्रातिष्ठते तो स्वयं प्राण चक्षु और स्रोत्र रूपी इस शरीर के स्थान में रहता है संभाग में रहता है और रह करके क्या करता है ते मुख का भ्याम ऊपर से जोड़ देना निर्गच्छन अंदर से बाहर जो वायु निकल रही है मुख और नाशिका के द्वारा निर्गमन करने वाली वायु को कहा जाता है प्राण जो पंच भेद है उसमें से प्राण नाम का भेद है मुख नाशिका के द्वारा शरीर से अंदर से निर्गमन करता हुआ यह प्राण चक्षुश्रोत्र में स्वयं रहता है अवस्थित है और मध्य तू समान तो मध्य शब्द अपेक्षा करता है पूर्व उत्तर की जो तो उससे ऊपर नीचे कौन है किसके बीच में आगे पीछे की आकांक्षा रखता है मध्य शब्द यदि मध्य कहेंगे तो आदि और अंत की अपेक्षा हो जाती है ना तो यहां पर ये समान मध्य में रह रहा है समान का स्थान बताया मध्य तो किसका मध्य तो अपान का जो स्थान है और प्राण का जो स्थान है इसका मध्य लीजिए उसका अंतराल लीजिए वो है पायु उपस्थ तथा चक्षु चक्षुस्त्रोत्र के बीच वाला स्थान नाभि इसलिए मध्य शब्द का अर्थ निकलेगा नाभि नाभौ मध्य यानी नाभौ तू आ, स, आ, आ, क्या नाम ऐसा समान प्रातिष्ठते ये लगा दीजिए समान अवस्थित है भिदेश में मध्य देश में करते, है नाभिदेश में वो क्या करता है नाभि में रह करके तो उत्तर वाक्य के द्वारा उसका कार्य बताया जा रहा है कि ये स ही ये तद हुतम अन्नम समम नयती ही यानी यानीस्मात्नात इसका समान यह नाम क्यों है तो कहते अनवर्थ नाम है समान इसका कि ही यानी यस्मात कारण तो ये यानी समान प्राण वृत्ति भेद जो समान है उसे ऐसा शब्द से लेना अरे क्या करता है तो ये तत्त हुतम अन्न समम नयति तो ये जो हूत यानी भक्षित अन्न है अन्न ये उपलक्षण है पीत जल का भी तो भक्षित अन्न तथा पीत पेय पदार्थ इन दोनों को हृदय देश में ले जाता है पहले रदे देश में रदे देश में जब अन्न रस बनता है वहां अन्न रस को आवश्यक स्थान पर जहां जितने मात्रा में जरूरत है उतने मात्रा में पहुंचाता है नए निय प्रापण धातु हैं इसलिए नये तय ने प्राप य तो भक्षित अन्न पाचन क्रिया के माध्यम से जो मध्यम भाग है अन्न का अन्न रस बना हुआ उसे शरीर के अलग अलग स्थानों में आवश्यकता के अनुसार पहुंचाता है पहुंचाता हुआ ना भी देश में रहता है इसलिए बीच में है वो वहां से पैरों के ओर भी पैर के तलवे तक और ऊपर जो है मुर्धा तक सब और वो पहुंचाता है भुक्त अन्न तथा पीत जल को जो भूखा प्यासा व्यक्ति हो कई दिनों से तो वह ठीक से देख नहीं पाएगा कई दिनों तक खाने को न मिले पीने को न मिले तो देखना भी उतना नहीं बन पाता आंखें भी बंद होने लगती हैं, ठीक से सुन भी नहीं पाता है भूख हड़ताल करते हैं आमरण आंसन तो धीरे धीरे ये सारे सुनना देखना सुगना और स्वाद ये सब लगभग ना के बराबर हो जाता है और यदि रोज खाता पीता रहता है ठीक है भूख लगी अन्न लिया प्यास लगी पानी पिया तो उसका देखना सुनना सूंघना और रसन इंद्रिय से रस का ग्रहण करना ये सब व्यवस्थित चलता रहता है भूखे व्यक्ति से ये नहीं हो पाता तो ये है जो शब्द का ज्ञान दो स्त्रोत्र इंद्रियों से हो रहा है श्रोत्र इंद्रिय एक ही है गोलक दो है इसलिए दो माने गए और आंख नेत्र इंद्रिय के गोलक दो हैं तो उनसे होने वाले ज्ञान मिल वो दो माने गए घ्राण के भी दो छिद्र हैं ना तो इसलिए वो दो और एक मुख तो इन्हें शीर्षण्य सात द्वार कहा जाता है और शीर्षन्य सात द्वारों के माध्यम से जो ज्ञान होता है उन द्वारों में रहने वाले तत्त तत इंद्रियों के विषयों का वह सात प्रकार का ज्ञान है उन सात प्रकार के ज्ञानों को गो, गोलक सात प्रकार के होने से ज्ञान के उन गोलक भेद से प्रकार भी सात हुए नहीं तो ऐसे होने चाहिए चार ही शब्द ज्ञान और गंध ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान यही होना चाहिए माना जाता है ये शब्द ज्ञान के दो द्वार होने से दो प्रकार और रूप ज्ञान के भी तथा गंध ज्ञान के भी दो दो दो द्वार होने से छह प्रकार हो गए वो और एक रसन इंद्रिय का ज्ञान ये सात जो ज्ञान है इन ज्ञानों को सात अर्ची के तरह अर्ची बताया जा रहा है अर्ची यानी प्रकाश होता है एक प्रकार से ज्ञान भी प्रकाश है रूपादि का और ये किससे होता है तो भूखे प्यासे व्यक्ति को ठीक से शब्दादि का ग्रहण नहीं हो सकता ठीक से सुन नहीं सकता देख नहीं सकता सुन नहीं सकता और ठीक समय समय से अन्नपानादि ग्रहण करने वाले से यह व्यवहार ठीक ठीक होते हैं ज्ञान इसलिए कहा जा रहा है कि तस्मात ये सप्ताह चिशो भवंती तस्मात शब्द से लेना हूत जो अन्न है और पीत जो जल है भक्षित अन्नपान और वह पाचन क्रिया के माध्यम से अन्न रस बन करके समान के द्वारा जब शीर्षन्य स्रोत्रादि जो इंद्रिया है वहां तक पहुंचाए गए और इन अन्न रस के माध्यम से शीर्षन्य श्रोत्रादि अपना कार्य शब्द आदि ग्रहण करने में समर्थ हो गए समर्थ हो जाते हैं और समर्थ हो गए तो ज्ञान ठीक ठीक हो जाते हैं इसलिए ये कहा गया कि तस्मात इन्हें खाए पिए हुए अन्न जल से हृदय में इनको पुष्ट करने वाला रस बन गया जिसे अन्य रस कहते हैं और उसे अपान ने इन तक पहुंचाया स्रोत्रादि तक और इससे जो है स्रोत्रादि पुष्ट हुए और इन स्रोत्रादियों से फिर ये सप्त अर्चिया निकलती हैं भवंती सप्तार्चि यानी भवंती उत्पन्न होती है यानी सात प्रकार के ज्ञान होता हैं भाष्य को देखिए देखिएयुच्च पायू पायू उपस्थ पायूपस्थम तस् जो पस्थे अपानम इस वाक्य प्रथम पद है पायुपस्थे इसका इसमें समास उसका विग्रह करके बताया तस्वीन तक पायुश्च उपस्थ पायुपस्थम ये समार द्वंदो का विग्रह और सप्तमी होने से तस्विन पायुपस्थे तो ये मुख्य प्राण क्या करता है पायु और रूप शरीर के इन दो स्थानों में जैसे राजा अपने राज्य के कुछ ग्रामों में अधिकारी विशेष को तो अन्य कुछ ग्रामों में दूसरे अधिकारी विशेष को नियुक्त करता है ऐसे मुख्य प्राण अपना जो एक भेद विशेष है वृत्ति भेद विशेष अपान उसे नियुक्त करता है यहां पर कहा तोपायुपस्थम कहायुपस्थम आत्मभेदम आत्म अपनयनम मूत्रपुरुषादी अपनयनमतिषति सन्निधते तो ऐसा लगाना टीका वे बताते हैं कि यह कुरन षति तम संधत्ते यानि विनियुक्ते तो कुरन ये प्रथम है ना इसलिए यह कुर ऐसा लगाना और क्या कुर्वन? तो यह कुरत्र कहाँ तो तस्ुपस्थे तो जो मूत्रपुरुषादी का अपनयन करते हुए पायु और उपस्थ में रहता है जो प्राण का एक वृत्ति भेद उस अपने आत्म भेद को अपान नामक सन्निधत् अर्थ है नियुक्त करता है, है। वहां थ में स्थित कर देता है, स्थापित करता है। है चक्षु श्रोत्रे स्वयं प्रातिष्ठते इसका अर्थ किया जा रहा है। कि तथा चक्षु श्रोत्रे चक्षु तस्मिन् चक्षु तस्मिन चक्षुश्रोत्रे ये भी दो उसका विग्रह करके बताया मुख मुख, तो मुखनाशिकाभ्या मुखनाशिका से क्या करता है बहिर्निर्गमन कुरुवन ऐसा तो ताभ्याम मुख नाशिका चा मुखनाशिकाभ्या निर्गमन करता हुआ प्राण स्वयं सम्राट स्थानीय प्रातिष्ठते चक्षुस्त्रोत्र रूपी गोलक में वो एक प्रकार से राजधानी है राजा जहा निवास करता है उसे कहा जाता राजधानी तो यह शरीर रूपी राष्ट्र का राजा जो प्राण है वह चक्षुस्त्रोत्र रूप गोलक में रह रहा है वो है राजधानी उसमें प्राण रहता तो तस्मिन न निर्गछन प्राण स्वयं ओ तो सम्राट स्थानीय प्रातिष्ठते प्रतिष्ठती आगे है मध्य तु समान इसकी व्याख्या करते हैं भास्कर भगवान मध्यतु तो मध्य शब्द पूर्वापर अवधि की अपेक्षा करता है वो पूर्वापर के अवधि को बताने वाले शब्द हैं प्राण और अपान इसलिए लिखते हैं प्राणापान नाभ्याम ये मध्य का अर्थ हुआ प्राण और अपान का जो गोलक है स्थान है प्राण का गोलक है चक्षु स्रोत्र अपान का गोलक है पायु उपस्थ। और उनका मध्य है नाभि इसलिए नाभ्याम मध्य शब्द का अर्थ निकलेगा तो नाभि में प्राण का स्थान है इसलिए तो समान समान नामक जो प्राण का भेद है उसका स्थान है तो समानो अशितम पीतम चमम नयती समान तो समान शब्द की उत्पत्ति हुई खाए हुए अन्न और पिए हुए जल को जो सर्वत्र ठीक से पहुंचाता है वो है समान ये सही इसी बात को बताया जा रहा है ये सही इत्यादि वाक्य से उसकी व्याख्या करने से पहले टीका में थोड़ा देखिए मध्य इति इस प्रतीक के बाद में प्राणापान मध्य या नाभि तस्याम इति समय तो प्राणापान यानी प्राणापान के स्थान के बीच में जो नाभी है उसमें समान प्रतिष्ठित है और समान शब्दार्थम उत्तम करोति करो सही ये अवतरण है ये सही इत्यादि भाष्य का समान शब्द का जो अर्थ बताया गया खाए हुए अन्न और पिए हुए जल को समान रूप से पहुंचाने वाला ये अर्थ है उसका आपके समान शब्द का उसको एस हेतत हुतम अन्नम समम नयति यह वाक्य बता रहा है इसी वाक्य के अनुसार समान शब्द का अर्थ बताया था उसे भगवान भाष्यकार श्रुत्यारूढ़ करते हैं श्रुत्यारूढ़ करते हैं क्या अर्थ है श्रुति सम्मत बताते हैं जो समान शब्द की युत्पत्ति भाष्य में बताई गई अशीतम पीतम समम नयती समान पूर्व वाक्य में भाष्य में यह युत्पत्ति भाष्यकार भगवान कहते हैं श्रुतिया अनुसारी है श्रुति समान शब्द का यही अर्थ बता रही है इस दृष्टि से उत्तर वाक्य की व्याख्या करते हैं ये स ही, ही का अर्थ करते यत यद हूतम यानि भुक्त पीतम च आत्माग्नो आत्मा प्रक्षिप्त अन्न नयति तो यस्मात् कारणात् जो हुत हूतने खाया पिया हुआ अन्न जल और हुत किया का मतलब आत्मा में हुत किया इसमें आत्माग्नि में आत्मा शब्द का अर्थ है शरीर और अग्नि शब्द का अर्थ है आत्मा में यानी शरीर में जो विद्यमान अग्नि है वो कौन सी अग्नि है जाठर इसलिए आत्माग्नि हो गई जाठराग्नि और उस जाठर में हुतम यानी प्रक्षिप्तम जो अन्न है याने खाया हुआ अन्न वो जाता है कहा जाठराग्नि में और पिया हुआ जल वो भी जाठराग्नि में जाएगा और उसे समम जब वो ठीक से अन्न रस बन जाता है तो खाए पिए हुए अन्न जल को अन्न रस बनने के पश्चात समम तो बराबर किसी का हिस्सा किसी को दिए बिना जिसका जो हिस्सा है उसी को बराबर वहां पर पहुंचाता है तस्मात उस कारण से नती तो तस्मात असित पीत इंधनात् मूलस्थ जो तस्मात शब्द है उसका अर्थ कर दिया खाए हुए अन्न और पिए हुए जल रूप ईंधन से खाया खाया हुआ जल पिया हुआ खाया हुआ अन्न पिया हुआ जल जल पिया पिया अन्न जिस अग्नि का ऐसा जो आत्माग्नि वो कौन है का मतलब जाठराग्नि और वो हृदय देशम तो देश में हुआ जो अन्न है प्राप्तात अन्नात ये लगाना, ये तस्मात् अर्थ किया जा रहा है तो हृदय देश में पहुंचा हुआ जो आ, अन्न है ये ता सप्त संख्या का अर्चिस दीप्त निर्गछति तो सात अर्चिया निकलती हैं, हैं। निकलती है। वो कौन तो कहते शिर्शन्य। वो शिर्शन्य जो सात है प्राण द्वारा तो प्राण द्वारा निकलती है वो कौन है तो दर्शन श्रवण आदि लक्षण रूपादि विषय प्रकाशा तो दर्शन श्रवणादि लक्षण लक्षण शब्द का अर्थ है रूप आत्मक तो दर्शन आत्मक हैं, वे अर्चिया और दर्शन श्रवणादि का स्पष्टीकरण है रूपादि विषय प्रकाश ये अर्चियों का स्वरूप है दर्शन है रूप विषयक प्रकाश प्रकाश यान ज्ञान श्रवण है शब्द विषयक प्रकाश गंध विषयक प्रकाश है ये घ्रानन और ये रस विषयक प्रकाश है राशन तो ये सब कार्य क्या नाम सात प्रकाश है उनको यहां सप्त अर्ची के तरह अर्ची बताया जा रहा है तो अग्नि और दरियात सात अग्नियां निकली अर्चिया थोड़ी टीका है टीका को देखिए ये सही इसका प्रतीक है इस प्रतीक के बाद में आत्माग्नौ ये शब्द व्याख्या दिख रहा है टीकाकार को भाष्य में इसमें आत्मा में आत्मनी अग्नि आत्मा ऐसा सप्तमी तत्पुरुष समास है और आत्मा शब्द जो पूर्व पद है वो शरीर का परामर्शक है ये कह रहे हैं इसलिए कहते आत्मनी यानी शरीरे अग्नि ही इति आत्माग्नि ऐसा सप्तमी तत्पुरुष समाज का विग्रह हुआ आत्मनि अग्नि आत्माग्नि बीच में आत्मा शब्द का अर्थ कर दिया शरीर तो शरीर रूपी आत्मा में स्थित जो अग्नि वो कौन सी है जाठराग्नि इसलिए आत्माग्नि शब्द का अर्थ निकलेगा जाठराग्नि और वो भी सप्तम अंत है आत्माग्नव इसलिए कहते हैं तस्मिन आत्माग्नव रागनी में आगे हैं एवं हूत पद बलात् पूर्व वाक्य में है किस ही हेतत हूतम अन्नम समम न इसमें हूत शब्द है ना इस हूत शब्द के प्रयोग के सामर्थ्य से जो अर्थ निकल रहा है उसे बताते हैं टीकाकार कि एवं हूत पद बलात अन्नस्य हविष्व हूत शब्द का प्रयोग करने के कारण अर्थ निकल एक प्रकार से यह यज्ञ के तरह यज्ञ संपन्न हो रहा है भोजन इसलिए कहा जाता है यह भोजन केवल पेट भरना मात्र नहीं है पेट भरने की प्रक्रिया मात्र नहीं है यह यज्ञ है तो हूत बलात् अन्नस्य से हविष्टम तो यज्ञ में हवि होता है तो थाली में परोसा हुआ अन्न वह पेट भरने की सामग्री मात्र नहीं अपितु हवन सामग्री है ये हैं इसलिए कहते अन्न से हविष्टम अन्न में हविष्ट बताया गया वो हवन सामग्री है और जाठराग्नि में उसका हवन करना है ना जाठराग्न तो जाठराग्नि एक प्रकार से आवनीय अग्नि के तरह आवनीय अग्नि है जैसे देवताओं के लिए हवन करते हैं तो आहुतिया दी जाती हैं, जिस अग्नि में उसे कहा जाता है आह्वनी अग्नि यहां पर भोजन में जो एक एक कवल ग्रास अंदर लिया जा रहा है तो वो एक एक एक प्रकार से आहुतियां दी जा रही है और वो किस में दी जा रही है जाठराग्नि में आत्माग्नि में तो जाठराग्नि हो गया आह्वनी अग्नि। तो जाठराग्ने आह्वनीयत्व और प्रक्षेप और जो प्रक्षेप हो रहा है वो होम हो रहा है यज्ञ हो रहा है हवन किया जा रहा है इति अब आगे कहते हैं शीर्षन्य सप्तार द्वारात निर्गता न वक्तुम अर्चिव वक्तु तस्माता वाक्ये तो जब आह्वनीय अग्नि में आहुतिया डालते हैं घृतादि की तो अग्नि आह्वनीय अग्नि प्रदीप्त होता है ना और उससे अर्चिया निकलती हैं तो ऐसे औदरिय अग्नि से आत्मा मैं जब अन्न जल रूपी हवन सामग्री की आहूतिया दी जा रही है तो वो भी प्रदीप्त होगा तो प्रदीप्त हो करके जो अर्चिया निकलेगी उसकी चिन्ह निकलेगी जो ज्वाला है वो कौन है वो तो कहते हैं जो सप्त ज्ञान है वही उस अर्ची की ज्वालाओं के तरह क्या नाम वो उस जाग्नि की ज्वालाओं के तरह ज्वालाएं हैं, हैं। तो शीर्षन्य सप्तार निर्गता नाम नाम तस्मात येता इति वाक्यम व्याचे तो कोमूल्डिस्त तस्मा भवंती इस वाक्य की व्याख्या भगवान करते हैं तस्माद कर्ते तस्दसिपीतृदय अग्नेवदेपरिपन्नरसराहम व्याडीस्थन हृदय प्राप्त परिपाकात द्वारा स्थानम प्राप्तात इति अन्नरस इतना थोड़ा वहां पर प्राप्त के पास में जोड़ना है हृदय देशम प्राप्त यानी अग्नि के माध्यम से परिपक्व हुआ जो अन्न रस है वह अन्न रस नारियों के माध्यम से समान वायु द्वारा पहुंचाया गया इन स्रोत्रादि तक और वो देह व्याप्त तो हो गया तो देहम व्याप नाड़ी स्थानम हृदय प्राप्तात तो नाड़ियों का मूल स्थान जो हृदय है वहां पर प्राप्त हुआ जो अन्न रस है उसी अन्न रस से क्या होता है ये सप्त अर्चिया निकलती है ये यहाँ पर बताया जा रहा है जैसे आहुति घृतादि की डालते हैं तो उससे ज्वालाय निकलती हैं ऐसे भक्षित अन्न और जल से ये निकल रही है ओ सात अर्चिया कौन कौन है तो उसे गिनते हैं टीकाकार दर्शन मुखंच इति ये सात अर्चिया है। पाक श्रवणद्वयं घ्राण्दय मुखंचेकनमी सप्तार्चिर्चिया जाठराग्निपाकजन्यन्नरसबलशनादीना प्रवृत्ते तेषु तर्चिष्वार्वार्वार्वार्वार्प तो में वकार दीर्घ होना चाहिए इसमें रस्व है और ऐसा है, होना हाँ। तो इस प्रकार ये पंचम कंडिका का विचार पूरा होता है जो मूल में तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर दिया जा रहा है ये अपने आप को कैसे विभक्त करके अवस्थित है इसका उत्तर दिया जा रहा है तीन का स्थान बता दिया है दो का स्थान आगे बताएंगे ओम पूर्ण भद्रं करणे भी श्रृणुया मेवा भद्रं पश्य